श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री नाय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय भूलना बिहारी लाल की जय नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर मुहू सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यासो यमलगंधम वाग्ममृतम जगत्वती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तितो हम रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूप साग्र जातम सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साधतम साधुभूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणललताखान्वताई आजान लिभुज कनकावद संकीर्तन भीतर पितर कमलायम करुणा वंदे जगत्वताधुरेश मधुरी मै माधव मुरली मतल्य मत ममन मोहन मुदा मृदय मनसो महा महामोह नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाश्छाकुभ्य कृपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बिहारी नम बुलंदवन हरिलाल पर श्री चैतन्य चरता अष्ट परेद छत्तीसमी बया प्रसंग के अनुसार श्री माधवेंद्रपुरी उनके अंतर्धान की लीला का श्री कलराज गोस्वामी ने वर्णन कर दिया कि महत अनुग्रह उनके प्रमाण हैं उनके उदाहरण हैं श्री ईश्वर को दीजिए और महत्व निग्रह उनके दृष्टांत हैं श्री रामचंद्रपुरी जी रामचंद्रपुरी ऐसे रहिया आ नीला चौली रामचंद्रपुरी इस प्रकार श्री नीला चल में रहे विरक्त स्वभाव किसी से भी मिलकर के नहीं रहे सबसे झगड़ा करें विरक्त यहाँ पर अच्छी मान निंदा में है मे वैष्णव के साथ में तो सद्भाव रखना चाहिए हरि वैष्णव के साथ में भी इनका विरक्त स्वभाव है सबसे झगड़ा करके रहे ये नंदा के अर्थ में स्वभाव का प्रयोग करे कब रहे कौन स्थले कभी किसी स्थल पर चले जाए कभी किसी स्थल पर चले जाए अनिमंत्रण भिक्षा करे नायिक निर्णय कोई ठिकाना नहीं कभी बिना बुलाई किसी के घर पर पहुंच जाए तो हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे बेचारे के पास में व्यवस्था है कि नहीं है जबरदस्ती जाम के हम तुम्हारे यहां पे भिक्षा करेंगे तो कभी निमंत्रण में निमंत्रण नहीं हो और तब भी भिक्षा कर लेते हैं कभी ऐसा हो कि अंदर भिक्षा स्थिति लय निश्चय किसी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया उसके यहां पे तो गए नहीं दूसरे के यहां चले गए <laughs> दोनों को परेशानी जाने बिना पूर्व सूचना दिए कहीं के कहीं पहुंच जाए तो बिना निमंत्रण के भी कभी दूसरे के घर में भिक्षा करने कब कहां भिक्षा करेंगे ये पता नहीं लगे तो ये बड़ी मुश्किल माने ऐसी स्थिति में और जिसको जहां जाए वहां पे तो झगड़ा करे ये भी एक बड़ी स्थिति तो भी उनका कोई निवास स्थान है नहीं बिना निमंत्रण के दूसरों के घर में जाकर के भोजन कर लेते हैं कल कहां रहेंगे यह पता नहीं है कहा भोजन करेंगे ये भी कोई स्थिरता नहीं है बड़ी मुश्किल हो जाए रामचंद्रपुरी अनिमंत्रण भिक्षा कर नाहक निर्णय उनका कोई भिक्षा का निर्णय नहीं है अनिर्भिक्षार स्थिति लयन निश्चय कभी दूसरे की भिक्षा स्थिति दूसरा कहां भिक्षा करने के लिए जा रहा है इसकी भाव रखें कि तुम जा रहे हो तो यह भी एक संबंधी समस्या कि दूसरों की पूरी खोज रखें कि तू कहां आज कहां पर भिक्षा करने के लिए जाएगा तो ये इसकी पहले खोज रख लेते हैं प्रभु निमंत्रण लागी कौरी चारे पांव ऐसी स्थिति में कौन कहा रहता है क्या भोजन करता है ये सब जानकारी रखे और फिर उनको डांटे कि तुमको वहां पर नहीं भोजन करना चाहिए था यहाँ पर नहीं भोजन करना चाहिए था ये नहीं खाना चाहिए था श्री प्रभु ने उस समय महाप्रभु ने ये निर्णय कर दिया कि भाई यदि हमको कोई भिक्षा कराए तो चार पणकौरी कौरी इससे ज्यादा हम खर्चा नहीं होना चाहिए माने तीन सौ बीस कौड़ी उनसे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए तो महाप्रभु इतना ही उसको व्यवस्था बनाते कि माने किसी को भाग नहीं लगे तीन पणकौड़ी चार पर कौरी मैंने तीन सौ बीस कौड़ी उस समय खर्चा आता था बहुत थोड़ा खर्चा आता था कहने का मतलब नहीं प्रभु काशिश्वर गोविंद खान तीन जन इतने में प्रभु खा लेते थे काशिश्वर खा लेते थे और श्री गोविंद इन तीन जनों का साद हो जाए इतना सा खर्चा आता था तीन जन तृप्त हो जाए, जाए। प्रभु भिक्षा इतुति क्यों यदि मूल्य आने चार निर्णय, महाप्रभु का निमंत्रण प्रतिदिन कहीं ना कहीं होता है जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई लाता उसमें चार चारपण खर्चा होता था इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता है परंतु प्रभु स्थिति रीत भिक्षा शयन प्रयाण रामचंद्रपुरी करे सर्व अनुसंधान रामचंद्रपुरी प्रभु कहां पर रुके हैं कितना भोजन कर रहे हैं कब सोते हैं कहा जाते हैं इन सब की खोज खबर रखे के कहा मौका मिले और महाप्रभु को टोके ऐसे श्री रामचंद्रपुरी सबके प्रति अनुसंधान करें यते प्रभु यते गुण स्पर्शित नारिल छिद्र चाहे बोले का वो ना पाए महाप्रभु में अनेक अनेक जो गुण हैं वे सब गुण उन गुणों को तो ये कभी देखते नहीं हैं अर्थात महाप्रभु के गुणों को तो ग्रहण करें नहीं हर समय ये देखते रहें कि महाप्रभु के काम में कहा दोष है और दोष करके इनको टोका जाए पर महाप्रभु के किसी कर्म में कोई दोष मिले नहीं कभी भी दोष मिले नहीं कभी तो महाप्रभु के तो किसी कर्म में छु चाहे भूले ये कोई दोष निकालना चाहते हैं काहो ना पाए कोई भी कमी महाप्रभु के चरित्र में इनको दिखी नहीं सन्यासी हौर मिष्टांग भोके कैल हाय इंद्रिय बाण कभी कभी डांट देते थे किसी सन्यासी उनको डांटते थे कि सन्यासी हो करके मिठाई खाते हो धोके ऐसा भक्षण करोगे तो हर हारण क्या इंद्रियों को बसीभूत कर सकोगे क्या इंद्रियों को कभी भी बसीभूत नहीं कर सकोगे तो ये तोड़ते रहते थे कि सन्यासी होकर के ये मिठाई खाते हैं इंद्रियों का दमन कैसे होगा तो महाप्रभु की और कोई दोष नहीं मिले तो यही दोष निकाला कि महाप्रभु मिठाई खाते हैं कोई दूसरा खाए तो उसको भी ये डांटते हैं एक निंदा करे कहे सर्व सर्वलोक में ऐसा कहकर के ये निंदा करते हुए सारे लोगों के स्थान पर जा रहे हैं और इनका ये नियम था कि महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे और निंदा करना भी चाहेंगे किस किसी की कहीं ना कहीं निंदा करें प्रभु गुरु बुद्धि करे सम्मान परंतु श्रीमंद महाप्रभु फिर भी श्री रामचंद्रपुरी का गुरु बुद्धि से सम्मान करते हैं काका गुरु हैं ये विचार करके सम्मान कर रहे गुरु बुद्धि से सम्मान करते हैं तेव छिद्र चाहे भूले तार काम परंतु वहां पर भी महाप्रभु के छिद्र ढूंढने का प्रयास करते हैं दोष कोई कमी मिल जाए उस दोष को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो केवल इसीलिए आते थे कि महाप्रभु का कोई दोष कभी जाने अनजाने में हमको मिल जाए तो बिना पूर्व सूचना दिए हुए महाप्रभु कैसे रहते हैं कहां जाते हैं क्या खाते हैं तथा पे आदर करे बड़ संभ्रम में महाप्रभु की ये जितनी भी निंदा करना चाहते हैं महाप्रभु सब जानते हैं कि महाप्रभु जान रहे हैं कि ये इसी बात को लेकर के निंदा कर रहे हैं कि मैंने मीठा क्यों खाया फिर भी महाप्रभु बड़े संभ्रमे बड़े हैं ये विचार करते हुए इनको आदर दे रहे एक दिन प्रातःकाल आयला प्रभुर घर पिपिन का देख कि एक दिन प्रातःकाल श्रीम महाप्रभु के घर पास गंभीर में ये आए और वहां चीटियों को दे करके ये कहने लगे कि रात्र आसीत। तेन पिपिल का चरती अहो विरक्ता सन्यास न इंद्रिय इंद्रिय लालसा इति उत्थाय गता ब्रुवं रात्रि को अत्र ऐक्ष आसीत रात्रि के समय यहाँ इक्षु का माने ईख का रस जरूर आया होगा चाशनी जरूर आई आए होगी ऐक्षम माने चाशनी यहां पर चाशनी रात को जरूर कहीं ना कहीं टपकी होगी पिपिल का संचरंती इसलिए यहां पर चीटियां घूम रही हैं। रात को जरूर कहीं चाशनी टपकी है इसलिए चीटियां घूम रही हैं। अहो विरक्ता नाम संस नाम इदम इम इंद्रिय लालसा विरक्त हो गए संन्यासी पंत इन सन्यासियों की इंद्रियों में ऐसे लालसा देखो उत्थाय उत्थायता ऐसा कह के और नाराज़ी नाराजगी नाराजगी दिखाते हुए उठ करके चल दिए वहां से प्रभु परंपराए निंदा करी अच्छे श्रवण प्रभु ने अपनी इस निंदा का परंपरा से सुना श्रवण किया किसी ने किसी से जब सुना था रामचंद्र पुरी से तो किसी ने किसी दूसरे से कहा दूसरे ने तीसरे से कहा तीसरे ने महाप्रभु से भी कह दिया तो परंपरा से प्रभु ने निंदा का निंदा का श्रवण किया एवे साक्षा सुनीलिंद कल्पित निंदन और इस समय तो श्रीमन महाप्रभु ने कानों से केवल कल्पना के आधार पर जो धंदा है उसको सुना सहजल पिपिल का सर्वत्र बेड़ा अब चेटियों का क्या है चेटी तो कहीं भी हो सकती है कोई जरूरी है कि जब खाण हो चाशनी हो तभी चेटी आए चेटी तो वैसे भी आ सकती है बिना चेटी के भी बिना खान के भी परंतु तो पिपिल का मान चीटी तो सहजई पिपील का सर्वत्र बेड़ा चीटी तो कहीं भी सही रूप में कहीं भी जा सकती हैं है तर्क उठाए दोष लगाए परंतु ये चीटियों को देख करके भी महाप्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं और तर्क उठा रहे हैं दोष लगा रहे हैं इसको कहिए हेतु तो आभाष कहा जाएगा ये ठीक हेतु तो नहीं है अनुमान का भी ठीक हेतु तो नहीं है क्योंकि ये वस्तु तो सर्वत्र हो ऐसा नहीं है ये विपक्ष सत्व भी हो सकता है सत्व सक, सत्व विपक्ष तत्व विपक्ष व्यापर तत्व ये छह प्रकार के जो तो आवास हैं इसमें जरूरी नहीं कि जो वस्तु पक्ष में हो वे कहीं किसी कारण से ही आई हो तो वो हेतु पक्ष में न हो फिर भी वहां पर हेतु ढूंढ़ना इसका नाम है एक प्रकार का पक्षपात तो पक्ष असत्व पक्ष जो है उसमें किसी वस्तु का न होना और वहां पर उसके आधार पर अनुमान करना जैसे महाप्रभु के यहां पर कहीं खान नहीं थी परंतु फिर भी पक्ष है महाप्रभु का घर महाप्रभु की कुटिया वो है पक्ष परंतु वहां पर कहीं चाशनी नहीं थी परंतु चीटी आ गई चीटी आ भी सकती है ऐसी स्थिति में महाप्रभु के ऊपर दोष लगाना कि तुम रात को छुप छुप करके मिठाई खाते हो इसलिए चीटी यहां पर हो रही है तो ये हेतु जो है पक्ष असत्व पक्ष में किसी वस्तु का न होना और फिर भी उस वस्तु का आरोप लगाना तो महाप्रभु के कुटिया में जो मिठाई है उसका की स्थिति नहीं है और फिर भी वहां पर आरोप लगाया गया तो ऐसा ये इन्होंने आरोप लगाया इसलिए इसको हेतु हेतुआभास कहेंगे सही हेतु वो है जो पक्ष में भी हो जो उदाहरण में भी हो और विपक्ष में ना हो उसको हम कहेंगे सही हेतु और जो पक्ष में ही नहीं हो उसको हम कहेंगे हेतु हेतुआभाष तो ये इन्होंने महाप्रभु में के घर में यद्यपि चाशनी नहीं है फिर भी चिड़िया चैटियों को देख करके चीटियों को देख करके महाप्रभु रात को छिप करके मिठाई खाते हैं ये आरोप निंदा इन्होंने की ये हेतु आभास था उस हेतु आभास को सुनकर के महाप्रभु हंस रहे हैं परंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं सुनते ही महापुरुष संकोच हो मन ये निंदा सुन करके महाप्रभु के मन में संकोच हो गया और गोविंद ने बुलाया किच कही बचन गोविंद को बुलाया और गोविंद को बुला करके महाप्रभु ने ये कहना शुरू किया जो वस्तु तो कहीं पक्ष में न हो फिर भी वहां पर अनुमान किया जाए उसको हेतु तो आवास कहेंगे जैसे श्याो एम दाक्षी पुत्र दाक्षी पुत्र यह हेतु तो आभास है कि दाक्षी नाम की लड़की का या औरत का जो पुत्र है यह सामला है क्योंकि यह दाक्षी का पुत्र है गलत इसमें दाक्षी का पुत्र होने से बेटा भी काला हो यह जरूरी नहीं है बेटा जो काला होता है संतान जो काली होती है वो इसलिए होती है क्योंकि गर्भावस्था में मां ने शाक पत्र भोजन ज्यादा किया था इसलिए वो बेटा शाक शाक सब सब्जी उसने तरकारी ज्यादा खाई इसलिए वो बच्चा काला हुआ तो मां उसका कारण नहीं है बाकी बच्चे के काले होने का बच्चे का सामना होने का कारण शाक पत्र भोजन है ऐसे ही चीठी कहीं भी आ सकती है परंतु दोष लगाया जा रहा है प्रभु को तो ये है हेतु आभास तो जो वस्तु कहीं हेतु में व्याप्त न हो परंतु पक्ष में दिखे उसको भी हेतु आभा कहा गया तो महाप्रभु के घर में दिख रही है चीटियां तो हेतु तो घर में दिख रहा है परंतु तत्वतः वो आई है स्वेच्छा महाप्रभु ने भोजन किया चीनी है इसलिए वो चीटियां वहां पर नहीं आई तो इसी को हेतु आभास कहते हैं कि हेतु है नहीं परंतु तो हेतु जबरदस्ती बना दिया जाए तो महाप्रभु ने गोविंद को बुला करके कहा कि गोविंद आज ही भिक्षा मोर यही तो नियम के आज से मेरी भिक्षा का यह नियम होगा कि पिंडा भोगे एक चौथी पांच गंडा व्यंजन के मेरे भोजन में केवल दो चीज आएंगी दो से तीस चीज नहीं आएगी एक तो एक चौथाई प्रसाद भात और पांच गंदा शाक मान केवल शाक और चावल दो चीज आएंगे इसके बाद में कोई मिठाई नहीं कोई दूसरी चीज नहीं आएगी क्योंकि ये कहा कि छप के मिठाई खाते हैं तो इस दोष को दूर करने के लिए महाप्रभु ने कह दिया कि पिंडा भोगे एक चौथी जो पिंड भोग लग पिंडा भोग लगता है श्री जगन्नाथ जी का उसका एक चौथाई जो भाग है वो चौथाई भाग आएगा और पांच गंडार व्यंजन और पांच गंडा जो है वो व्यंजन शाख वो आएंगे और कोई चीज नहीं है यह वही और अधिक के बुना आने वा बा। इसके बाद में और कोई चीज कभी लाओगे नहीं कोई दूसरी प्रकार की सामग्री ठाकुर जी का भोग ठाकुर जी का प्रसाद और कोई दूसरी चीज नहीं लाओगे अधिक आने ले, आमा देखवा। या मेरे लिए ज़्यादा चीज ले आए, ले आए तो मैं यहां पर नहीं रहूंगा यहां से उठ के चला जाऊंगा कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा तो लोग ये महाप्रभु सब सब डर जाए कि महाप्रभु कहीं उठ के चले नहीं जाए कहीं दूसरी जगह चले नहीं जाए तो यहां बहि मैंने इसको छोड़ करके इतनी सामग्री को छोड़ करके चौथाई पिंडा भोग का भाग भात और केवल पांच घंटा व्यंजन तो इतना सा हम लेंगे और ये लाओगे तो फिल्म यहां पर नहीं देखो मुझे नहीं देखोगे सकल वैष्णव गोविंद कहे यही बात श्री महाप्रभु के इस बात को गोविंद ने संपूर्ण वैष्णव के सामने कह दिया और सबको ये सुन करके सुनी संभाल माथे ये बज्राघात सबको ऐसा लगा जैसे माथे के ऊपर वज्र ही टूट पड़ा हो महाप्रभु को सब प्रिय वस्तु अल उगाना चाहे पर महाप्रभु ने मना कर दिया कि कोई चीज नहीं खाएंगे केवल भात और थोड़ा सा व्यंजन और इसके अलावा और कोई चीज नहीं लेंगे दो चीज के अलावा तीसरी कोई सामग्री नहीं आएगी रामचंद्रपुरी के सभा कौरे तिरस्कार पाप आसे प्राण लयल स्वभाग और सब राम रामचंद्रपुरी का तिरस्कार कर रहे हैं कि अरे ये पापी कहा से आ गया हम लोगों के प्राणों को लेकर के ही मानेगा क्या ऐसे मन ही मन में सब कह रहे हैं मुंह में सामने कोई नहीं कह पा रहे मन महाप्रू डाँटेंगे तो यही पाप आशे ये पापी कहां से आ गया प्राण लयल स्वभाग इसने तो सबके प्राणी ले लिए महाप्रभु का भोजन ही बंद करा दिया है। निमंत्रण एक, एक चौथी भात पंचगंडा व्यंजन उसी दिन एक ब्राह्मण ने आकर के निमंत्रण दिया और गोविंद ने केवल एक चौथाई भात और पांच गंडा व्यंजन इतना मात्र लेकर के उसको विदा कर दिया इससे ज्यादा कुछ लिया नहीं और ये सुन करके मात्र गोविंद समय कैल अंगीकार ये गोविंद ने ये जब श्री महाप्रभु के लेकर के लिए महाप्रभु के लिए स्वीकार किया माथाए धा मारे विप्र को हाहाकार और उस समय वो ब्राह्मण अपने माथे को धाय धाय पीट रहा है अपने माथे को ठोकते हुए हाहाकार कर रहा है से प्रभु उस भात व्यंजन को भी श्री प्रभु ने पूरा नहीं खाया आधा ही खाया ये किसी रहे गोविंद पाएल जो कुछ रहा उसको फिर महाप्रभु के अधरामृत को प्रसाद को गोविंद ने प्राप्त किया अर्धासन करे प्रभु गोविंद अर्धासन महाप्रभु भी आधा भोजन किया आधे पेट भूखे आधे पेट भोजन करके महाप्रभु रहे और गोविंद भी आधे पेट ही रहे ये रहिल गोविंद पायल ये सब भक्त तवे छाणिल भोजन उस समय जितने भी अन्य भक्त थे उन्होंने तो भोजन करना ही छोड़ दिया गोविंद काशीश्वर उन सबों ने महाप्रभु ने गोविंद काशीश्वर इन सब को आज्ञा दी कि दूत्र मांग कर उधर भक्षण यहां पर आप सबको भोजन नहीं मिलेगा तुमको यदि भोजन करना है उधर पूर्ति करनी है हमारे पास ना कुछ है नहीं यहां पर उधर पूर्ति करनी है तुम लोग भिक्षा करके फिर अपने उधर का पूर्ति करो आज आश्रम में कुछ नहीं आश्रम में इतनी कोई नई रसोई आई नहीं है नया प्रसाद आया नहीं इतना सही आया उतने में दो आदमी ने भोजन कर लिया बा, वाह बात बाकी के लोग सब भिक्षा करने के लिए इधर उधर जाओ दुई अन्य मांग कर उधर भरण अन्य मांग करके उधर भरण करो यही मत महादुखे दिन को थक गेला इस प्रकार महादुख के बाद में कुछ कोई तरह दिन बीते कुछ दिन व्यतीत हुए सुन रामचंद्रपुर प्रभु पास आए ला रामचंद्रपुरी को यह बात पता लग गई और रामचंद्रपुरी उस समय प्रभु के पास में आए प्रणाम करे कहीं प्रभु चरण वंदन श्री महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया उनके चरणों की वंदना की और प्रभु के कहे कुछ हंसिया बचन और उस समय श्री रामचंद्रपुरी हंसकर के कुछ बचन कह रहे हैं महाप्रभु से कह रहे हैं कि देखो चैतन्य सन्यासी धर्म नहीं इंद्रिय तर्पण सन्यासी का धर्म इंद्रिय तर्पण करना नहीं होता है ये तैसे करे मात्र उदर भरण जैसे तैसे अपना पेट पाल लेना चाहिए पेट को भर लेना चाहिए उसे इंद्रिय अर्पण करने के लिए भोजन नहीं करना चाहिए केवल जीवन यात्रा चलाने के लिए भोजन करना चाहिए तो तोमा के क्षीर देख बुझी कौन अर्धा शर्म तुम्हारे शरीर को देख करके मैं कल्पना कर रहा हूं कि तुमने आधे पेंट भोजन किया है ए शुष्क वैराग्य नहीं सन्यासी धर्म ये शुष्क वैराग्य है यह भी शुष्क वैराग्य है ये सन्यासी का धर्म नहीं है इसलिए यथा योग्य उधर भरे ना करे विषय भोग जितना आवश्यक है शरीर के लिए उसे यथा योग्य उदर भरण करो पर ना करे विषय भोग विषयों का भोग नहीं करना चाहिए पेट भर जाए इतना भोजन तो कभी लेना चाहिए संन्यासी तबे सिद्ध हो ज्ञान योग सन्यासी का ज्ञान योग तब जाकर के सिद्ध होगा युक्त आहार्यार से और वही वाली बात है युक्त आहार विहार इनको करना चाहिए नात्यश्नो तो भी योगोस्ती न चईकांतन अनश्नता न चाहते स्वप्नशील से और जाग्रतो नहीं वो चार जना के शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसकी शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उनको साधक को पूरा करना चाहिए न अति यदि सन्यासी ज्यादा भोजन करेगा तब भी योग नहीं कर पाएगा अति योगो हो और ना पूरी तरह से भोजन नहीं करे तब भी योग नहीं होगा न चाहते स्वप्नशील से ज्यादा सोए तब भी योग नहीं होगा और जागृत हो नहीं वो चार जना और जगता रहे सोए नहीं तब भी उचित नहीं है तो युक्त आहार व्यहार निद्रा इनको योगी को करना चाहिए युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से उसे युक्त आहार व्यवहार करना चाहिए युक्त चेष्टाएं भी करनी चाहिए युक्त स्वप्न व ठीक समय पर सोना ठीक समय पर जागना ये भी उसको करना चाहिए तो योग भावते भव तो तब जाकर के उसका योग दुख को दूर करने वाला होगा ऐसा उसको विचार करना चाहिए प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य कुमार श्री प्रभु ने रामचंद्रपु जी से कहा कि मैं तो बालक हूं चाचा जी आप जो आज्ञा देंगे वो व्यवसाय मैं करूंगा मुई शिष्य तुम्हारा मैं तो आपका शिष्य हूं मोए शिक्षा दे भाग्य अमार आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं ये मेरे बड़े लिए बड़े सौभाग्य की बात है सुने रामचंद्रपुरी उठ गेला ऐसा सुनकर के रामचंद्रपुरी उठ करके चल दिए का अर्धासन करे पूरी गोसाई सुनीला उस समय परमानंद पुरी जी ने यह सुना कि सभी लोग आधा भोजन कर रहे हैं आठ दिन भक्तगण सबे पुरी प्रभु पाशे निवेदिल दैन विनय कौरी दूसरे दिन सभी भक्तगण परमानंदपुरी के पास साथ में श्रीमत महाप्रभु के पास में आए और महाप्रभु के पास में आकर के महाप्रभु से ये निवेदन कर रहे हैं कि रामचंद्रपुरी हाई निंद कुभाव रामचंद्रपुरी का स्वभाव ही निंदा करने का हो गया है सो so, यही खाए तारे खाए यतन करिया ये तार बोले अन्न छाड़ की वह लाभ ऐसे रामचंद्रपुरी के कहने से यदि आपने अन्न को छोड़ दिया तो इससे क्या लाभ होने वाला है आप ऐसा मत कीजिए उनकी कहने बातों में मत आइए तो कि वह लाभ इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है संसार को तो कहीं ना कहीं निंदा करने वाला तो कहीं ना कहीं निंदा का स्वरूप देख ही लेगा पूरी स्वभाव यथेष्ट आहार कराइया यही खाए तारे खाओ यतन करिया सब कह रहे हैं कि रामचंद्रपुर का ये स्वभाव है कि दूसरों को वो खूब भोजन करा देते हैं आग्रह करके बहुत भोजन करा देते हैं और फिर उसकी निंदा करते हैं कि अन्न खाओ तुम आ तो आछे धन वो तुम इतना सारा अन्न खा रहे हो तुम्हारे पास में कितना धन है कि इतना सारा अन्न खा रहे हो सन्यासी के एक खावाय कर धर्म नाश अत जानल तुम आये ना भास तुम सन्यासियों को इतना भोजन कराते हो उनके धर्म का नाश करते हो यह मैं जानता हूं तो खिलाने वाले को भी दोष खाने वाले को भी दोष खुद ही खिलाएं, फिर दोष दें ऐसा इनका स्वभाव है कोई ना कोई तरह से किसी न किसी तरह से ये निंदा करना तो खाओ या पुनः तारे को नंदन पहले तो खिलाते हैं और फिर निंदा करते हैं किन्न खाओ तो मार कत तुमार धन इतना अन्न खाते हो तुम्हारे पास में कितना पैसा है इतना ज्यादा पैसा है क्या खर्च करने के लिए कितना खर्च करोगे संन्यासी को इतना भोजन करा करके तुम धर्म का नाश कर रहे हो अत जान रहे तुम्हार नहीं कचुभा मैं जान गया जान गया कि तुम्हारा तुमको किसी भी चीज का कोई होश नहीं है केचे व्यवहार करे के केचे खाए यही अनुसंधान ते करे सदा है ये रामचंद्रपुरी का एक स्वभाव है कि कौन कहा जा रहा है क्या कर रहा है इसका व्यवहार भी रखते हैं कि केचे व्यवहार करे कौन कैसा व्यवहार कर रहा है केवा कैसे खाए कौन किस तरह से भोजन कर रहा है यही अनुसंधान से वो कौर सदा सदा इस बात की खोज खबर रखते हैं कि कौन कहा गया क्या खा रहा है शास्त्र यही दुई कर्म सही कर्म निरंतर एहार कौर शास्त्र में जिन दो कर्मों की निंदा की गई माधवपुरी उसी कर्म को करते ये हरिकृष्ण रामचंदपुरी उन्हीं कर्मों को करते हैं शास्त्र में सन्यासी के लिए जिन कर्मों की निंदा की गई उन्हीं कर्मों को वे करते हैं श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कर्माणि न प्रशंसे न गर्त विश्वम एकात्म एक कम पश्यन प्रकृतिया पुरुषेण ज्ञानी का यह कर्तव्य है कि दूसरे के स्वभाव कर्म इनकी न तो निंदा करें और न इनकी प्रशंसा करें। दूसरा क्या कर रहा है क्या कर्म है क्या स्वभाव है तो किसी के स्वभाव और कर्म इनकी न तो प्रशंसा करनी चाहिए एक सन्यासी को मैं इनकी निंदा करनी चाहिए संपूर्ण विश्व को विश्व में एक, एक आत्मकंपश्यन सारे विश्व में ब्रह्म विद्यमान है एक पदार्थ ही ब्रह्म ही सब में विद्यमान है ऐसा देखे और प्रकृति और पुरुष इनमें एक पदार्थ ही विद्यमान है माने सभी जीवों में भी भगवान ब्रह्म ही विद्यमान है और प्रकृति में भी ब्रह्म ही विद्यमान है प्रकृति और जीव सब एकात्मक होकर के माने भगवान की शक्ति होने के कारण शक्ति शक्तिमान में अवेध है ऐसा विचार करें विश्वम एक एकात्मक पश्यन संपूर्ण वस्तुएं जड़ चेतन ये एक आत्मक हैं माने सब में ब्रह्म ही विद्यमान है प्रकृतिया पुरुषे प्रकृति के साथ में भी ब्रह्म विराजमान है और पुरुष माने जीव के साथ में भी ब्रह्म ही विराजमान है तो प्रकृति पुरुष के साथ में सब वस्तु तो एक है ताल मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाणिया इनमें पहली जो बात कही गई वो ये है कि प्रशंसा छोड़, छोड़नी चाहिए और पर विधि ये है कि निंदा उनको नहीं करनी चाहिए तो ताल मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाणिया परविधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया परंतु ये उल्टी है किसी की प्रशंसा तो करते नहीं है और ये निंदा सबकी कर रही हैं। तो रामचंद्र पुरी ने प्रशंसा करना तो सबका छोड़ दिया और परविधि जो है उसको इन्होंने ग्रहण कर लिया मैंने निंदा करना इसको ग्रहण कर लिया जब शास्त्र में एक आ गया के एक ज्ञानी को न किसी की प्रशंसा करनी चाहिए निंदा करनी चाहिए परंतु तो गुरुजी की प्रशंसा की जाएगी हाँ ये नहीं कि शास्त्र ने कहा है कि किसी की प्रशंसा निंदा मत करो तो भाई निंदा तो किसी की भी नहीं की जाएगी परंतु तो संतगण गुरुजन उनकी मुख पर उनकी प्रशंसा की जाएगी और पीछे भी प्रशंसा की जाएगी नीति ये कह रही है गृहस्थी के लिए प्रत्यक्ष गुरु व पूज्या श्री गुरुजनों की प्रशंसा मुख पर करनी चाहिए परोक्ष मित्र बांधवा और पीछे से जहां प्रशंसा की जाए मित्र बंधु उसकी सच्ची प्रशंसा कौन सी है जो पीछे से प्रशंसा की जाए तो गुरु की प्रशंसा सामने की जाएगी और परोक्ष में मित्र बंधु इनकी प्रशंसा की, की जाएगी परंतु तो यहां पर इन्होंने प्रशंसा करना तो बिल्कुल छोड़ दिया है और निंदा करना रामचंद्रपुरी ने ले लिया पूर्व और पर इन दोनों के मध्य में परविधि बलवान होती है मानव इस नियम को ये ग्रहण कर रहे हैं ये व्याकरण का नियम है कि व्याकरण में पूर्व सूत्र में जो बात कही गई इसके बाद के सूत्र में कोई बात कही गई तो बाद वाले सूत्र को लिया जाएगा पहले वाले सूत्र के अनुसार कार्य नहीं होगा यह व्याकरण का नियम है वो व्याकरण का नियम यहां भी लागू कर रहे हैं शास्त्र में पूर्व पर दोनों विधि जो है इनमें पर विधि को तो स्वीकार कर रहे हैं पूर्व विधि को स्वीकार नहीं कर रहे भाई व्याकरण के नियम को व्याकरण में रहने दो और जो व्यवहार का नियम है वो व्यवहार का नियम व्यवहार में रखना चाहिए ये प्रशंसा मत करो ये इसको तो ग्रहण कर रहे हैं और निंदा उसको ही बलवान करके मानते हैं तो पूर्व मध्य पर विधि बलवान यह न्यायशास्त्र कहता है यहां गोण शताछे ना करे ग्रहण श्रीमंद महाप्रभु में सैकड़ों गुण विराजमान हैं, उनको तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं और गुण के मध्य में छल से दोषारोपण करते हुए विराजमान हो रहे हैं यह स्वभाव यह कही इनका जो स्वभाव है वो उचित नहीं है इनका जो स्वभाव है वो कहने की बातें नहीं है अर्थात ये तो अंशित ही है तथापि कहिए कि मन में दुख पाए फिर भी मैं रामचंद्रपुरी के कुछ दोषों का मन में दुख पा करके कथन कर रहा हूं मुझे भी नहीं कहना चाहिए रामचंद्रपुरी के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए पंत परमानंदपुरी जी कह रहे हैं मुझे फिर भी कुछ बोलना पड़ता है क्योंकि मन में अत्यंत अत्यंत दुख प्राप्त हो गया है वचन केने अन्न त्याग कर आप रामचंद्रपुरी जैसे ईर्षालु निंदक व्यक्ति के वचन को सुनकर के महाप्रभु हे प्रभु आप क्यों अंग का त्याग कर रहे हो पूर्वत निमंत्रण आ सभार बोल घर आप हमारी एक विनती है कि आप पहले की तरह से पूरा भोजन कीजिए सबको सबकी जो भिक्षा है उसको भी ग्रहण कीजिए तो पूर्वत निमंत्रण मान सभा आप पूर्वत निमंत्रण जो है उनको मानिए और सब घर पे आए उसको भी स्वीकार करें किसी के घर पर भिक्षा के लिए जाना हो उसको भी कभी स्वीकार करते हुए ग्राहिए प्रभु कहे सभे केन्द्र पुरी गोसाई रोष श्री महाप्रभु इसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप लोग श्री रामचंद्रपुरी के प्रति रोष क्यों कर रहे हो सही धर्म कहेते हो तारे ब दोष उन्होंने तो गृहस्थी के धर्म नहीं सन्यासी के धर्म का वर्णन किया है सन्यासी का जैसा धर्म होना चाहिए वो उन्होंने वर्णन किया इसमें कोई दोष की बात तो कह नहीं रहे हैं, सही बात ही कह रहे हैं यथि भैया जम्बट अत्यंत यदि सन्यासी हो करके कोई जीव का लंब हो रहा है तो ये अत्यंत अन्याय की बात है धर्म प्राण राक्षित आहार मात्र खाए यति का ये धर्म है कि वो प्राणों की रक्षा करने के लिए केवल आहार मात्र जो है उसका भोजन करे जितना आवश्यक है उतना मात्र भोजन करे तभी सब प्रभु बहु यत्न उस समय सबने मिल करके महाप्रभु को बड़ा प्रयत्न करके सभार आग्रह प्रभु और देख राखी उस समय सबसे सबने महाप्रभु से बहुत प्रयत्न किया और सवार आग्रह सबके आग्रह को देख करके अब महाप्रभु ने चौथाई की जगह आधा भोजन करना प्रारंभ कर दिया अर्धे राखे थी पहले जैसे चौथाई भोजन करते थे चौथाई की जगह अब आधा भोजन ये करना प्रारंभ कर दिया दुईपण पहले दुईपण लागे प्रभु निमंत्रण कबू दुई जन भोगता कब उ तीन जन्म महाप्रभु को निमंत्रण करने में केवल दो कोड़ी लगती थी इतने में कभी दो जन भोजन कर लेते थे कभी तीन जन भोजन कर लेते थे अभोज्यान विपरीत करें निमंत्रण प्रसाद मूल लईते लागे कोड़ी द्विपा तो यदि अभोज्यान माने अनाचारी अनाचार्य कोई ब्राह्मण उनका प्रभु निमंत्रण स्वीकार करते और जो तो वो श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदने लाता था, था उसको ही ग्रहण करते थे और उसका उस समय दो पल कौड़ी ये खर्च होता था अर्थात यदि कोई ऐसा ब्राह्मण है जो महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आया परंतु तो वो अभी संध्या वंदन इत्यादि नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण दिया तो महाप्रभु उसके घर का भोजन नहीं लेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाएंगे और जगन्नाथ जी का प्रसाद ही उसको ग्रहण करेंगे तो महाप्रभु ने यदि किसी अभोज्यान्न विप्र जिसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए ऐसे विप्र का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया तो उसके लिए यही था कि वो बाहर से प्रसाद लाएगा जगन्नाथ जी का प्रसाद लाएगा और जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रभु ग्रहण करेंगे तो दो पड़कौड़ी से ज्यादा खर्च नहीं होता शुद्ध आचरण करने वाला यदि विप्र है वो महाप्रभु को निमंत्रण करता तो जो भी बाजार से प्रसाद खरीद कर लाता है वो कुछ अपने घर में भी पा कर लेता है कुछ जगह बाहर से प्रसाद खरीद करके लाया और उसके द्वारा श्री महाप्रभु का भोजन कराता गदाधर पंडित भगवान आचार्य सार्वभम आचार्य इन सब भक्तों को भी महाप्रभु के साथ में वो निमंत्रण देता तो उसे प्रभु की इच्छा के अनुसार भोजन करना पड़ता और उसके बसीभूत होकर के भगवान भी भोजन करते तो कभी श्रीमंद महाप्रभु बसीभूत होकर के भोजन करते हुए विराजमान होते भक्तगण सुख दिते प्रभुर अवतार प्रभु का यह अवतार भक्तों को सुख देने के लिए है जहा जैसा योग के है वैसा व्यवहार श्रीमंत महाप्रभु करें। तो यदि कोई त्याज ब्राह्मण है वो महाप्रभु को नमन दे तो महाप्रभु ये कहते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर क्या हो वो भी दो पण से ज्यादा नहीं हो तो भोजन करेंगे यदि कोई योग्य ब्राह्मण है तो कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आए कुछ घर में बनाए और उस समय अन्य भक्तगण जो है गदाधर पंडित भागवतना भगवान आचार्य साधु भट्टाचार्य इनके साथ में भी महाप्रभु भोजन करते और कभी महाप्रभु भक्तों के आग्रह से कुछ अधिक भी भोजन कर लेते तो इस प्रकार जहां जैसा है योग्य वैसा ही श्री महाप्रभु व्यवहार करते हुए विराजमान हो रहे थे प्रभु लौकिक रीत इतर जन प्रभु स्वतंत्र करे ऐश्वर्य प्रकटत महाप्रभु साधारण लोगों की तरह से लोग व्यवहार करते किसी की भी उपेक्षा नहीं करते हैं प्रभु स्वतंत्र करे ऐश्वर्य प्रकटत स्वतंत्र होते हुए भी अपने कभी भगवत्ता का प्रकाशन भी कर देते कभू रामचंद्रपुरी भृत्यप्राय कभु तारे नहीं माने देखे तरण पार कभी रामचंद्र जैसे रामचंद्रपुरी जैसे जो भक्तगण हैं, उनकी रोक टोक को कभी मानते हैं और कभी नहीं मानते तो कभु रामचंद्रपुरी हाय भ्रत प्राय रामचंद्रपुरी ये सेवक तुल्य बन जाते हैं महाप्रभु इनकी आज्ञा को कभी माने कभी नहीं माने कभी नहीं माने देखे तरण प्राय और श्री रामचंद्रपुरी कहा जो आग्रह उसको भी कभी प्रभु नहीं मानते कभी महाप्रभु रामचंद्रपुरी के सेवक जैसे बन जाते और कभी कुछ भी नहीं मानते दोनों बात ईश्वर चरित्र प्रभु बुद्धि अगोचर श्रीमंद महाप्रभु का जो चरित्र है वो बुद्धि से अगोचर है जब जैसा देखते हैं वैसे ही मनोहर कृत्य श्रीमंद महाप्रभु करते हैं और महाप्रभु उनकी प्रत्येक लीला पर मनोहर हो जाती है चंदपुरी नीला चले दिन कथो रहे गेला तीर्थ कर इस प्रकार श्री राम चंद्रपुरी वे कभी नीला चल में रहे और कभी तीर्थ करने के लिए चले गए तो कभी तो उनके आज्ञा मान रहे हैं कभी नहीं मान रहे हैं भक्तों के और परमापुरी के विशेष रूप से कहने से कभी आज्ञा मानते हैं कभी नहीं मानते प्रभु मानतेभुगण हरिल हरषित जब राम रामचंद्रपुरी यहां से टरे तब जाकर के भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति हुई जब ये वहां से चल दिए चले गए तो भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति भई प्राप्ति हुई श्रेय पाथर एन पड़े जैसे कोई के माथे के ऊपर पत्थर रख दिया हो और उसने उस पत्थर को उतार करके पृथ्वी पर डाला हो ऐसे सबको लगा कि ये आफत गई चलो अब महाप्रभु आनंद से भोजन करेंगे टोका तो टाखी नहीं रहेगी तो जैसे किसी के माथे की शिला उतर गई हो ऐसे सब लोगों को चैन की सांस मिली स्वच्छंद निमंत्रण प्रभु कीर्तन नर्तन श्री महाप्रभु अब कीर्तन नृत्य निमंत्रण इनको स्वच्छंदता के साथ में ग्रहण करने लगे स्वच्छंद स्वच्छंदता पूर्वक प्रसाद भोजन करते हुए विराजमान निष्कर्ष बता रहे हैं कि गुरु उपेक्षा कर ऐसे फल हो यदि किसी ने गुरु की अवहेलना की तो अवहेलना करने पर ऐसे ही फल की प्राप्ति होती है कि क्रमे ईश्वर पर्यत अपराधे ठीक कि वो ईश्वर पर्यत फिर अपराध करने लगता है गुरु अपराधी व्यक्ति फिर भगवान का भी अपराध करने लगता है और भगवान में भी अपराध का आरोप करने लगता है यद्य गुरु बुद्धे प्रभु तार दोष न लाइल यद्यपि श्री प्रभु ने गुरु बुद्धि के कारण रामचंद्रपुरी के कुछ दोष नहीं लिया तार फल द्वारे कराई और उनके द्वारा लोग को शिक्षा ही कराई कि भाई जो उचित है वैसा ही कार्य करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए और महाप्रभु भी उनके रोक टोक को मान रहे चैतन्य चरित्र ये अमृत पूर्व सुनित श्रवण मने लगाए मधुर चैतन चरित्र अमृत का पूर है और सुनित श्रवणे मने लगाए मधुर कान से सुनकर के परम ये मधुर लगता है चैतन्य चरित्र लिखी सुन एक मौन अनाया से पावे प्रेम श्री कृष्ण चरण श्री चैतन्य की लीलाएं इनको सुन करके मैं लिख रहा हूं मैंने जो लिखी हैं उनको एक मन होकर के सुनो जो इस लीला को श्रवण करेंगे उनको श्री कृष्ण चरणारिंद की सहज रूप में ही प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु के भिक्षा संकोच नामक जो लीला है उस लीला संकोच का भिक्षा संकोच का यहां पर निरूपण किया गया और ये उपदेश दिया गया कि साधक का यह कर्तव्य है कि वह कभी भी गुरु जो है उनका अपराध न करे गुरु अपराध करने पर गुरु की निंदा करने पर फिर ऐसे दोष का स्वभाव आ जाएगा न अपना कल्याण होगा न दूसरे का कल्याण होगा और उद्वेग देने वाला ही स्वभाव बन जाएगा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 गौर हरी जय जय श्री राधेश